श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद एक सौ सोलह श्री रामकृष्ण तथा अहंकार का त्याग श्री रामकृष्ण की ज्ञान तथा भक्ति की अवस्था श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में उसी परिचित कमरे में विश्राम कर रहे हैं आज शनिवार है तेरह जून अट्ठारह सौ पचासी जेठ की शुक्ला प्रतिपदा जेठ की संक्रांति दिन के तीन बजे होंगे श्री रामकृष्ण भोजन के बाद तखत पर जाबिल विश्राम कर रहे हैं एक पंडित जी जमीन पर चटाई पर बैठे हुए हैं शोक से विवल एक ब्राह्मणी कमरे के उत्तर तरफ वाले दरवाजे के पास खड़ी हुई है किशोरी भी है मास्टर ने आकर प्रणाम किया साथ में द्विज आदि हैं अखिल बाबू के पड़ोसी भी बैठे हुए हैं उनके साथ आसाम का एक लड़का अभी पहले पहल आया हुआ है श्री राम कुछ अस्वस्थ हैं गले में गिल्टी पड़ गई है कुछ ज़ुकाम भी हो गया है उनकी गले की बीमारी बस यहीं से शुरू होती है अधिक गर्मी पड़ने के कारण मास्टर का भी शरीर अस्वस्थ रहता है श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए वे इधर लगातार दक्षिणेश्वर नहीं आ सके रामकृष्ण यह लो तुम तो आ गए तुमने जो बेल भेजा था वह बड़ा अच्छा था तुम कैसे हो मास्टर जी पहले से अब कुछ अच्छा हूँ श्री रामकृष्ण बड़ी गर्मी पड़ रही है कुछ कुछ बर्फ़ खाया करो गर्मी से मुझे भी बड़ा कष्ट हो रहा है गर्मी में कुल्फ़ी बर्फ़ यह सब बहुत खाया गया इसीलिए गले में गिल्टी पड़ गई है गले से बड़ी बदबू निकल रही है माँ से मैंने कहा अच्छा कर दो अब कुल्फ़ी बर्फ़ न खाऊँगा इसके बाद यह भी कहा है कि बर्फ़ न खाऊंगा। माँ से जब कह दिया है कि अब न खाऊंगा, तो खाना अवश्य ही न होगा परंतु एकाएक भूल भी ऐसी हो जाती है परंतु जानते में भूल नहीं होने पाती उस दिन गढ़ुआ लेकर एक आदमी को झाऊ की ओर आने के लिए मैंने कहा उस समय वह जंगल गया था इसलिए एक दूसरा आदमी ले आया मैंने जंगल से आकर देखा एक दूसरा ही आदमी गड़ुआ लिए हुए खड़ा था अब क्या करूं हाथ में मिट्टी लगाए खड़ा रहा जब तक उसी ने आकर पानी नहीं दिया माता के पास पद्मों में फूल चढ़ाकर जब मैं सब कुछ त्याग करने लग लगा तब कहा मां यह लो अपनी शुचिता और यह लो अपनी अशुचिता यह लो अपना धर्म और यह लो अपना अधर्म यह लो अपना पाप और यह लो पुण्य यह लो अपना भला और यह लो बुरा मुझे शुद्धा भक्ति दो परंतु यह लो अपना सत्य और यह अपना असत्य यह मैं नहीं कह सका एक भक्त बर्फ ले आए हैं श्री राम कृष्ण बार बार मास्टर से पूछ रहे हैं क्यों जी क्या खा लूँ मास्टर ने विस्मयपूर्वक कहा मास्टर ने विनयपूर्वक कहा तो आप माँ की आज्ञा बिना लिए न खाइए श्री रामकृष्ण ने अंत में बर्फ नहीं खाई श्री राम शुचिता और अशुचिता का विचार भक्त के लिए है ज्ञानी के लिए नहीं विजय की सास ने कहा मेरा क्या हुआ अब भी तो मैं सब की जूठन नहीं खा सकती मैंने कहा सबकी जूठन खाने ही से ज्ञान होता है कुत्ते जो पाते हैं वही खा लेते हैं इसलिए क्या कुत्ते को बड़ा ज्ञानी कहें मास्टर सिंह मैं पांच तरह की तरकारियाँ इसलिए खाया करता हूँ कि सब तरह की रुचि रहे कहीं एक ही ढर्रे में पड़ गया तो इन्हें भक्तों को छोड़ ना देना पड़े केशव सेन से मैंने कहा और भी बढ़कर आगे बात की चीज की जाएगी तो तुम्हारा यह दल फिर न रह जाएगा ज्ञान की अवस्था में दल बल सब स्वप्नवत मिथ्या है पक्षी का घोसला अगर कोई जला देता है तो वह उड़ता फिरता है आकाश में आश्रय लेता है अगर देह संसार यह सब मिथ्या भासित हो तो आत्मा समाधि मग्न हो जाती है पहले मेरी ज्ञानी की अवस्था थी आदमी अच्छे नहीं लगते थे हार्ट खोला में एक ज्ञानी है अथवा अमुख स्थान पर एक भक्त है इस तरह की बात मैं सुनता था फिर फिर कुछ दिन में सुनता वह तो गुजर गया इसीलिए आदमी अच्छे नहीं लगते थे फिर उन्होंने जगदम्बा ने मन को उतारा भक्ति और भक्तों में मन को लगा दिया मास्टर अवाक हैं श्री राम कृष्ण की अवस्थाओं के बदलने की बातें सुन रहे हैं अब श्री राम कृष्ण यह बतला रहे हैं कि ईश्वर आदमी होकर क्यों अवतार लेते हैं श्री राम कृष्ण मास्टर से भगवान मनुष्य रूप में क्यों अवतार लेते हैं जानते हो नरदेह के भीतर उनकी बातें सुनने को मिलती है इसके भीतर उनका विलास है इसके भीतर वे रसा स्वादन करते हैं और अन्य सब भक्तों में उनका थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश है जैसे किसी चीज को खूब चूसने पर कुछ रस मिलता है अथवा फूल को चूसने पर कुछ मधु मास्टर से तुम यह बात समझे मास्टर जी हाँ मैं खूब समझा श्री राम कृष्ण द्विज के साथ बातचीत कर रहे हैं द्विज की उम्र पंद्रह सोलह साल की है उनके पिता ने अपना दूसरा विवाह किया है द्विज प्राय मास्टर के साथ आया करते हैं श्री रामकृष्ण उन पर स्नेह करते हैं द्विज कह रहे हैं कि उनके पिता उन्हें दक्षिणेश्वर नहीं आने देते